I'm tired. मात वर कुंज बिना बकरीरो ठाकुर जी, जी की शरणागति और गीत माला इसके बाद बकरी हरिनाम चिंतामणि और तुलसी महानी की महिमा और बहुत ही रिसेंटली उन्होंने अभी जगन्नाथपुरी के ऊपर बहुत सुंदर पुस्तक इतने लोगों ने कि जगन्नाथपुरी की पुस्तक इतनी सुंदर पुस्तक है इसके अलावा भी बहुत ही पुस्तकें हैं और श्री गोपाल स्वाई महाराज जी अनुपुर गोपालकृष्णी महाराज जी के लेक्चर के ऊपर भी आज इन्होंने का किया है था। था। और है? हमने शास्त्रों के ज्ञान के लिए और बहुत सुंदर घोषणों के लिए सुंदर वैष्णव आचार के लिए और धाम यात्रा के लिए इस लोग में ऊपर के लोगों लोग के लोग में जहां भी कोई धाम है शास्त्रों के अंदर में शास्त्रों के संगठन में इनको हम बहुत निवेदन है करते, है तो है। तो करते हैं कि आया कोई मुश्किल से हजारों निवेदनों के पास हमारे बाद स्वीकार करें धन्यवाद करेंगे आज कल भागों पर अनुआत की मजबूरी समझते हैं लेकिन फिर भी हमसे रिक्वेस्ट करेंगे तो से निवेदन है कि ध्यान से से और पहले पढ़ते हैं से के आपको आग तो संदेश सुनने की अवसर प्राप्त रहा है जिस तरह पूरा हाँ है और ध्यान सारे मोबाइल फोन से कृपया स्विच ऑफ। ओम नमो भगवते स्कूल अध्याय का शीर्षक है अंशुमान की वंशावली श्लोक संख्या फोर्टी एतद् ब्रह्म त्रह्म परम सूक्ष्म <स्छूने> जो शब्दा ब्रह्म परमा पर ब्रह्म भगवान कृष्ण सूक्ष्म आध्यात्मिकारी निर्विशेष या शून्य नहीं बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा शून्य करके कल्पित भगवान भगवान वासुदेव कृष्ण इस प्रकार या हैं। दे। दे। दे। दे। दे। दे। दे। शुद्ध निसंधक्त अनुवाद तो यह शिल प्रभुपात द्वारा शिल प्रभुपात के अनुवाद इस प्रकार से है वे बुद्धिहीन मनुष्य जो भगवान के निर्विशेष शून्य न होने पर भी उन्हें ऐसा मानते हैं उनके लिए भगवान वासुदेव कृष्ण को अतएव शुद्ध भक्त ही भगवान को समझते तथा तो उनका दान करते हैं तात्पर्य श्रीमद भागवत में कहा गया है वदंती तत्व तो विदस्त तत्व यज्ञान ब्रह्मेदी इति भगवान यदि शब्द परम सत्य का साक्षात्कार तीन अवस्थाओं में किया जाता है ब्रह्म परमात्मा तथा तो भगवान रूप में भगवान ही हर वस्तु के उद्गम है ब्रह्मा भगवान का आंशिक स्वरूप है और वास्तुदेव भी जो सर्वत्र में स्थित परमात्मा है भगवान की प्रगत अनुभूति है तो जब कोई भगवान को समझ जाता है वास्तुदेव सर्वमिति और जब कोई यह अनुभव करता है कि वासुदेव परमात्मा तथा तो निराकार ब्रह्मा दोनों है तो उसे पूर्ण ज्ञान होता है इसलिए अर्जुन ने कृष्ण को तो परम ब्रह्म परम धाम पवित्र परम भगवान परम ब्रह्म शब्द निर्विशेष ब्रह्म की तथा सर्वव्यापी परमात्मा की शरण का निर्देश करते हैं जब कृष्ण कहते हैं मामेति, तो इसका अर्थ है कि सिद्ध साक्षात्कार के बाद भगवत धाम को जाता है महाराज खंडवाग ने भगवान की शरण स्वीकार कर ली थी फलस्वरूप सिद्धि प्राप्त हुई इस प्रकाश मागधम के नवे स्तर के अंतर्गत अंशुवां की कवे अदैक भक्तिरातापर्य पूर्णशे स्वयं रूप द हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंद गो कृष्ण ऋषा पापे वैष्णवे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो निद्यानंद श्री चैत गदात श्रीवासरी भौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे ये आचार्य कहते हैं कि ये शुक संता है शुक्रदेव गोस्वामी ने अपने मधुर वाणी से कृष्ण का जो विशेष गुणगान किया है तो श्री भक्ति ठाकुर कहते हैं श्रीमद भागवतम के सौंदर्य के बारे में भागवतम अपने आप में हम सौंदर्य से भरा पड़ा ऐसा ग्रंथ है लेकिन भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं इसका असली सौंदर्य क्या है वो कहते हैं कि भागवतम आपको कृष्ण के कृष्ण से कृष्ण प्रेम के अलावा कुछ और मांगने की अनुमति प्रदान नहीं करता है ये भागवतम का विशेष सौंदर्य है जो भी व्यक्ति श्रीमद् भागवतम के संपर्क में आ जाता है वो केवल कृष्ण की जो प्रेमा भक्ति है उसी की वांछा है उसी की इच्छा करता है इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण है श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण डे तो चैतन्य महाप्रभु जैसा हमारे लिए कोई आचार्य नहीं है कलयुगे साधु गुरु दुष्कर जानिया कलियुगा की बीमारी क्या है कलियुगा में अधिकृत साधु प्राप्त करना बहुत ही कठिन है अधिकृत गुरु प्राप्त करना बहुत ही कठिन है इसलिए भगवान स्वयं ही सोचते हैं कि मुझे गुरु के रूप में जाना चाहिए मुझे साधु के रूप में जाना चाहिए और जो सर्वोच्च प्रमाण है उसको प्रस्तुत करना चाहिए और अपने आचरण से सिखाना चाहिए इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आप अपनी आचरित भक्ति सिखाए सवाले गीता का उन्होंने तो उपदेश दे दिया बहुत ही लाउडली बोल बोल के सर्वधर्मान पर लेकिन उसी भगवान कृष्ण ने उन्होंने अपना आचरण प्रस्तुत नहीं किया वो जाकर गौपाल के आंख में वेट करते रहे कि मेरी शरण ग्रहण करेंगे मेरी शरण ग्रहण करेंगे देखा कोई शरणागति नहीं हो रहा है तब भगवान सोचते हैं कि मुझे जाना होगा और फिर कहते हैं आचरण आचरण भक्ति भक्ति सिखाएं सवारे अपने के द्वारा ही मैं जो भगवत है उसकी शिक्षा प्रदान करूंगा इसलिए उन्होंने श्रीमद भागवत को सर्वोच्च प्रमाण के रूप में स्वीकार किया स्वीकार नहीं किया बल्कि सारे जगत के सामने श्रीमद भागवत को सर्वोच्च प्रमाण के रूप में स्थापित भी किया तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु के हम अनुयायी हैं और कोई पूछे कि आप महाप्रभु की आई है तो बताओ महाप्रभु का सिद्धांत और आचरण क्या है इसलिए तो आचार्यगण उस श्लोक को उद्धृत करते हैं जिसमें श्रीनाथ आचार्य लिखते हैं आराध्य भगवान ब्रजेश तनया ताम वृंदावन कि मेरे आराधनीय कौन है ब्रज तनया ब्रज के ईश ब्रज नंद महाराज है उनके जो तनय है पुत्र है कृष्ण मेरे एक में आराधनीय है आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तृंदावन जितना कृष्ण मेरे लिए आराधनीय है उतना ही उनका जो धाम है जो उनसे अभिन्न है वो भी मुझे क्या है आराधनीय है इसलिए तरिया नाम समर्थन हमारा सिद्धांत है कि हम केवल कृष्ण की आराधना नहीं करते उनके अनुगत जो भी है वो उतने ही हमारे लिए आराधनीय है जितने कृष्ण हमारे लिए आराधनीय है इसलिए वो कहते हैं कि तद धाम वृंदावन वो जो भगवान का धाम है वो भी मेरे लिए उतना ही आराधनीय है रम्या का चित उपासना वधु वर्गेन ना कल्पिता कि ये जो रम्याएं हैं, ब्रज की बालाएं हैं, वो उन्होंने जो विधि अपनाई है भगवत सेवा की भगवत आराधना की वो हमारी विधि है कृष्ण को प्रसन्न करने की कृष्ण की आराधना करने की और फिर कोई कहे कि आप तो वैसे बड़बड़ा रहे हो कोई प्रमाण तो प्रस्तुत करो क्योंकि साधु गुरु शास्त्र प्रमाण है तो शास्त्र कौन सा शास्त्र प्रमाण है तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम कि ये जो श्रीमद् भागवतम है वो प्रमाण है प्रेम कुमार तो महान और ये जो भागवत वास्तव में जो सर्वत्र सर्वोत्कृष्ट भगवत प्रेम है उसकी व्याख्या करता है और वो प्रदान करने के लिए तत्पर हो जाता है श्री चैतन्य महाप्रभोर मतम तत्रागर ना परा तो ये चैतन्य महाप्रभु का मत है जो चैतन्य महाप्रभु वास्तव में इसके द्वारा ये स्थापित करते हैं कि श्रीमद भागवतम बहुत ही महत्वपूर्ण है तो मैंने सोचा कि श्रीमद भागवतम का गुणगान करो आज के लिए बल्कि श्लोक में भी वर्णन आता है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त है वो भगवान को समझ पाते हैं और दूसरा वो भगवान का गुणगान करते वृणंती तो ऐसा श्रीमद् भागवतम की महिमा हमने कई बार सुनी होगी लेकिन अपनी शुद्धि के लिए फिर से उसको दोहराने का प्रयास करूंगा तो श्रीमद् भागवतम में स्वयं ही श्रीमद् भागवतम की महिमा का वर्णन किया है श्रीमद् भागवतम के गुणों का गान करते हुए शुकदेव गोस्वामी आदि जो आचार्य गण है महत् ऋषिगण है वो कहते हैं या विशेष रूप से व्यासदेव कहते हैं कि कृष्णे कृष्ण धर्म ज्ञान आदि भी संसार से जब चले जाते हैं तो अपने साथ धर्म ज्ञान आदि को लेकर चले जाते हैं तो फिर क्या छोड़कर चले जाते हैं तो वो कहते कलो नष्टो दृशा हमेशा पुरानो अर्को अधुरो उदिता कि भगवान जब चले गए उनके साथ उन्होंने अपना ज्ञान या धर्म आदि को लेके चले गए तो इस जगत के जो लोग हैं वो अंधकार उनके जीवन में छा गया इसलिए श्रीमद् भागवतम उनके लिए टॉर्च लाइट के समान है श्रीमद् भागवतम वो प्रकाश है जिसके द्वारा इस संसार के अंधकार से जो बद्ध जीव है वो बाहर आ सकते हैं तो ऐसे से भागवतम को कृष्ण से अभिन्न कहा गया है इसलिए भागवत कहता है इदम् भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म तो साक्षात कृष्ण है।, ब्रह्म ब्रह्म है तो ऐसा जो श्रीमद भागवतम है श्री चैतन्य महाप्रभु महाप्रभु ने वास्तव में उसको अपने सर में धारण किया है चैतन्य चरितमृत में वर्णन आता है कि जब निमाई के रूप में चैतन्य महाप्रभु का प्राकत्य होता है तो उनका नामकरण करने वाले थे जगन्नाथ मिश्र तो उससे पहले उससे पूर्व उन्होंने अपने सारे संबंधियों को एकत्रित किया और उस समय बालक की क्या मेंटेलिटी है या किस चीज के प्रति झुकाव है वो चेक करने के लिए वो पहचानने के लिए उन्होंने निमाय को जब सबके सामने रखा और थोड़ी बिठा दिया और थोड़े आगे कई चीजों रखी और वहां मोड़ी भी रखी हुई थी सोना चांदी भी रखा हुआ था फिर भागवतम भी रखा हुआ था और निमाय पंडित को कहा कि बालक निमाय तुम चले जाओ जाओ कुछ ले लो तुम्हारी जो तुम्हें जो अच्छा लगता है जगन्नाथ मिश्र कहते हैं चैतन्य चरितमृत में वो प्यार आता है जिसमें वो कहते हैं जगन्नाथ बोले सुना बाप विश्वंबर जहा चितर सत्वर तो जगन्नाथ मिश्र ने कहा है तुम्हें जो अच्छा लगता है जो तुम्हारे चित्त में है उसको जाकर पकड़ लो तो क्या कहते वो सकल छाड़िया प्रभु श्री सचिनंदन भागवत धरिया दिल नलिंगन तो ऐसे सचिनंदन चैतन्य महाप्रभु निमा पंडित जब जाते हैं आगे आगे तो जाकर वहां श्रीमद भागवतम को पकड़ लेते हैं पकड़ते ही नहीं बल्कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने तात्पर्य में लिखते हैं चैतन्य भागवत के कि वो आलिंगन करते हैं और भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं कि उन्होंने जो ब्राह्मण है वो ग्रेडी होता है हा? क्या है ब्राह्मण को प्रिय ब्राह्मण भोजन प्रिय किसी ब्राह्मण को संतुष्ट करना है अब मन चाहे मंत्रों का उससे उच्चारण करना है तो उसके जीवा को संतुष्ट करो तो ब्राह्मण ग्रिडी होता है तो महाप्रभु ने मोड़ी या जो खाने के पदार्थ है उसको नहीं पकड़ा और बल्कि वह सोना चांदी जो भी चीजें थी जो वैश्विक स्वाभाविक रूप से उसके प्रति आकर्षित होता है तो चैतन्य महाप्रभु ने उसी को भी नहीं पकड़ा लेकिन चैतन्य महाप्रभु श्रीमद भागवतम का आलिंगन करते हैं और अपने इस बाल्य लीला में ही ये स्थापित करना चाहते हैं कि आगे चलकर मैं इस भागवतम का क्या करूंगा प्रचार करूंगा भागवतम को सारे जगत में पहुंचाऊंगा तो वास्तव में चैतन्य महाप्रभु ने श्रील प्रभुपाद के माध्यम से श्रीमदभागवतम को सारे विश्व में पहुंचाया है तो बल्कि चैतन्य महाप्रभु यहां तक ही नहीं रुके चैतन्य महाप्रभु की पूरी लीला में हमें प्राप्त होता है कि हर समय वो श्रीमद भागवतम को गंभीरता से लेते थे उसको श्रवण करते थे इवन जब वो नवदीप में भी थे तभी तो रत्नगर्भ आचार्य नवद्वीप में जब उनको अपने विद्या विलास लीला में निमग्न रहा करते थे जिनको बहुत अधिक अपने विद्वता पर तो गमंड समय अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा करते थे पढ़ाते पढ़ाते एक दिन हाँ गंगा के किनारे बैठ गए और कई घंटों तक तो उन लोगों पर आ, उनके बारे में बोलने लगे की आजकल जिनको संधि का ज्ञान भी नहीं है उनको भट्टाचार्य और मिश्र की पद भी प्रदान की है वो आए मेरे सामने मैं उनको दिखाता हूं सिखाता हूं क्या संधि होता है क्या व्याकरण होता है हाँ तो इतना अधिक घमंड जो चैतन्य महाप्रभु निमा ने प्रकट किया था ऐसे कई घंटे बोलने के उपरांत वो अपने सारे स्टूडेंट्स को लेकर नवद्वीप में एक ब्राह्मण थे उसके घर जाते हैं रत्नगरबा आचार्य और रत्नगरबा आचार्य का जो अनुराग है श्रीमद भागवतम के प्रति था और वो निरंतर श्रीमद भागवतम का उच्चारण करते थे वहां जाकर जब उन्होंने भक्ति से युक्त श्लोकों का वर्णन सुना तो चैतन्य महाप्रभु प्रेम में पागल होकर गिर पड़े हाँ मूर्छित हो गए सारे भावों के जो विकार हैं वो प्रकट करने लगे तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु पूर्ण रूपे निमग्न थे भागवतम को सुनने में और लोटपोट हो रहे थे रो रहे थे क्रंदन आदि कर रहे थे तो गदाधर पंडित ने एक विशेष श्लोक बोला और गदाधर ने कहा कि भगवान तो ये कहते हैं कि मेरे संग से भी अधिक महत्वपूर्ण क्या है मेरे बारे में कीर्तन आदि करना जिसके द्वारा व्यक्ति मेरे प्रति जो प्रेम की भावना है उसको अपने हृदय में बहुत अच्छी तरह से स्थापित कर सकता है या उजागर कर सकता है तो चैतन्य महाप्रभु अपनी मूर्छा से बाहर आते हैं वो तो कह रहे वो अब मूर्चित भाई आ, दशा में जैसे आए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आ, क्या हुआ तो सब लोग कहते हैं, कुछ नहीं हुआ हाँ तो महाप्रभु तो बारंबार बोलो बोलो बोलो बोलो कह रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में भी श्रीमद् भागवतम को सुना करते थे और इतना ही नहीं जब जगन्नाथपुरी जाते हैं तो जगन्नाथपुरी जाकर भागवत के माध्यम से ही वो भगवान का प्राकट्य करा देते हैं हाँ हम सुनते हैं चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी जाते हैं तो भक्ति रत्नाकर में वर्णन आता है गदागर पंडित प्रभुर आगे बशी पड़े भागवत सुदा ढाले राशि राशि तो वहां नरारी चक्रवर्ती लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु गदागर पंडित के पास जाकर बैठा करते थे और गदागर पंडित श्रीमद भागवतम का वर्णन करते रहते थे और मानव अमृत का वर्षाव कर रहे हैं हाँ, सुधा ढाले राशि राशि सुधा जो अमृत है उसका वर्षा मानो गदाधर पंडित अपनी वाणी से कर रहे हैं कृष्ण कथा का वर्णन करके तो ऐसे श्रीमद भागवतम सुख को सुनने के लिए चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित के चरणों में एक प्रकार से बैठते थे और उनसे नित्य रूप से सुना करते थे इतने विवल हो जाते थे बारम्बार प्रहलाद महाराज ध्रुवा महाराज के चरित्र को सुना करते थे और एक दिन जब चैतन्य महाप्रभु महाप्रभुश्रवण कर रहे थे उस बगीचे में एक स्थान में तो सुनते सुनते वो भाव्य हो गए और गदाधर पंडित को देखते हुए क्या करने लगे जहां बैठे हुए थे चैतन्य महाप्रभु जहां बालू थी सारी समंदर के रेत थी उसको कुरेदने लगे अपने हाथों से तो गदाधर पंडित कहते हैं प्रभु अब क्या कर रहे हो हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं गदाधर मुझे यदि यहां कुछ निधि प्राप्त हो जाएगी क्या गदाधर तुम उसको स्वीकार करोगे गदाधर कहते हैं कि हे प्रभु जो निधि आपको प्राप्त होगी ना उसको स्वीकार ही नहीं करूंगा बल्कि अपने मस्तक का उसको आभूषण बनाऊंगा तो चैतन्य महाप्रभु गदगद होते हैं गदाधर पंडित किस वाणी से और गदाधर पंडित जब देखते हैं कि महाप्रभु करंदन कर रहे हैं भागवत को सुनने के उपरांत और अपने हाथों से मिट्टी को आ, आ, निकाल रहे हैं तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या क्या निकाला उसमें से कृष्ण के विग्रह निकल रहे थे उनका जो मुकुट है वो नजर आ रहा था धीरे धीरे उनका मुकमल नजर आ रहा था और चैतन्य महाप्रभु कहते गदागर गदागर आओ आओ मेरे इनको निकालने में सहायता करो गदागर पंडित आते हैं उनके साथ ही बैठे थे आकर उस विग्रह को बाहर निकालते हैं और वो विग्रह कौन से थे चोचा गोपीनाथ तो चैतन्य महाप्रभु वास्तव में ये बताना चाहते हैं कि जो भागवतम है वो ये परमहंसिता है यह हर एक व्यक्ति के लिए अनर्थों उपशम साक्षात भक्ति योगम अध बद जीव है जो अनर्थों से भरा हुआ है बेचारा लड़ रहा है झगड़ रहा है उसके लिए क्या है यह उखाड़ने के लिए काफी है श्रीमद् भागवतम अनर्थो उपशम साक्षात भक्ति योग जो कृष्ण है उनके प्रति भक्ति को हृदय स्थापित करने के लिए आ, ये भागवतम है इसलिए तो भागवतम की शुरुआत में एक कहा गया है कोन कुरियत कथा रतीन छिंदंती कोविद की कौन ऐसा होगा जो भागवतम सारे जो आसक्तियां हैं उनको काटने में समर्थ है इसलिए ग्रंथ का मतलब क्या है जो ग्रंथी को काटने में सक्षम है उसको ग्रंथ कहा गया है और हमारे जीवन में तो इतनी ग्रंथियां तो पहले ही जुटी हुई है फिर हम एक गठबंधन करते हैं नहीं कितने सारे गठबंधन करते हैं हम माता पिता सोचते रहते हैं पुत्र अभी बड़ा हो गया है पुत्री बड़ी हो गई है उसका क्या करते हैं गठबंधन करते हैं अरे उनके जीवन में पहले से कई बंधन हैं कई बेडियां लगी हुई हैं कई ग्रंथियां लगी हुई हैं तो इसलिए ये जो बागवतम है ये इन ग्रंथियों को काटने के लिए विद्य ते हृदय ग्रंथी छिंदनते सर्व संशया हाँ कि ये हृदय की सारी ग्रंथियों को काटने के लिए सक्षम है क्योंकि ये जो भागवतम है ये चापलूसी नहीं करता है हम हमारे जीवन में क्या देखते हैं हम हमें जिससे फेवर चाहिए हाँ तो हम क्या करते हैं उसकी चापलूसी करते हैं प्रशंसा नहीं भी तो भी भोग देते कुछ शब्द हाँ प्रशंसा में हमें हमें पता है कि हम आतिशयोक्ति कर रहे हैं लेकिन स्टिल तो लेकिन भागवतम का ऐसा नहीं है भागवतम बहुत नग्न सत्य का वर्णन करता है इसलिए कभी कभी भागवतम को पढ़ते हुए लगता है अंदर कुछ होने लगता है कि कितना कठोर बोल रहा है हाँ ये यह जो भागवतम है कुछ सॉफ्ट लैंग्वेज नहीं है भागवतम में कई कई सारे आख्यान है उपाख्यान है जिनमें मानो इतने बड़े बड़े हथोड़े मारे जा रहे हैं और वास्तव में वो नीडेड है वो आवश्यक है तो ऐसा जो भागवतम है जो चापलू नहीं करता है जो नग्न सत्य का वर्णन करता है और वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है इसलिए सनातन गोस्वामी ने कहा है मद एक बंदो मत संगे मत गुरो मन महादन मन निस्तारक मत भाग्य मदानंद नुते तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कहते मदय का बंधु मत संगी मेरा एकमेव बंधु है जैसे हम कहते ना तुमे तो व माता च पिता त्वे व तुमे व बंधु सखा त्वे व तो, तो, तो, तो कृष्ण ही सब कुछ है उसी प्रकार से क्योंकि भागवतम कृष्ण से अभिन्न है इसलिए भागवतम ही हमारा त्वे तो व है इसलिए सनातन गोस्वामी कहते हैं मद एक का बंधु अभी संसार में कितने बंधुओं को ढूंढ रहे हैं भागवतम तो इतना नजदीक है हा लेकिन उसकी ओर हमारी आंख नहीं जाती हाँ इतना हमारे हमसे क्लोज है तो मदे का बंधु मत संगी कितने संगी हम चाहते हैं अपने जीवन में बचपन से हमने कितने संगियों को बदल दिया है नहीं बचपन में जन्म लेते हैं तो संगी, संगी क्यों ढूंढते हैं क्योंकि प्रेम प्राप्त होता है हमारे जीवन में हमें केवल एक ही चीज की बड़ी भूख है या प्यास है और वो प्यास की चीज की है प्रेम की प्यास है तो बचपन में जन्म लेता है तो सबसे पहले मां से प्रेम करते हैं लेकिन तब तक पिता को उसका ज्ञान नहीं होता लेकिन जब पिता कुछ लेके आता है चॉकलेट शादी तो हमें पता चलता है कि ये भी पिता है तो उसकी ओर झुकाव जाता है तो इंतजार करता रहता है बच्चा कब पिता आएंगे ऑफिस से कब आएंगे क्योंकि प्रेम अभी वहां हो रहा है फिर उसके बाद स्कूल में जाते तो वहां कुछ प्रेम हमें प्राप्त होता है अपने संगियों, के साथ, तो घर वाले चिल्ला चिल्ला कर भी बुलाएंगे तो भी जाने के लिए तत्पर नहीं होते लेकिन उसके उपरांत फिर कॉलेज में अलग संगी मिलते वहां कुछ अलग ही माहौल है कुछ अलग ही आनंद है उसके बाद विवाह कर लेते उस प्रेम के भोग के कारण फिर प्रयास होता है कि वो, वो भी आ, प्यास जो बूझती नहीं है और जो प्रेम ढूंढते हैं जिस स्त्री से या स्त्री पुरुष से प्रेम ढूंढती है तो उन दोनों का प्रेम कहा बढ़ जाता है जब कोई बच्चा जन्म लेता है श्री का प्रेम उस बच्चे में अधिक हो जाता है वो इतना अधिक प्रेम नहीं प्रदान कर पाती तो धीरे धीरे दोनों का प्रेम जो है उस बालक के प्रति होता है और बेचारा बालक अमेरिका पढ़ने चला जाता है और फिर प्रेम जो भूख है अभी भी शांत नहीं हो रही है हां फिर ढूंढते हैं इसलिए प्रभुपाद कहते हैं विदेशों में अधिकतर लोग हां प्रभुपद बारंबार इसी पर बोलते थे कुत्ते के बारे में जितना कुत्ते के बारे में प्रभुपाद ने कुछ प्राणियों को अच्छे से चूज करके रखा हुआ डॉग भॉग हां ऐसे फिक्स है उनका इतना गुणगान किया है तो वैसे ही हमारे जो प्यास है वो बुझती नहीं संगी चाहिए इसलिए कहते आ रहे संगी तो ये भागवतम है इसका संग करके देखो एक बार हम भागवतम में डूब के देखो हम भागवतम का अध्ययन करके देखो मत गुरु मन महाधन मेरा गुरु है मेरा ये महान धन है मन निस्तारक मन भाग्य मेरा निस्तार करने वाला ये भागवतम है मेरा ये भाग्य है महानंद है हां ये मेरा आनंद है परम आनंद का जो स्रोत है वो श्रीमद भागवतम है ऐसे श्रीमद भागवतम को मैं नमस्कार करता हूं सनातन गोस्वामी कहते हैं कि ऐसा ये जो भागवतम है हर एक व्यक्ति के लिए मूल्यवान है इसलिए प्रभुपाद ने बहुत सोच समझ के ये भागवतम हमें प्रदान किया है प्रभु कहा करते थे मुझे यदि पता चले कि कोई कृष्ण के बारे में या भागवतम को सुनने की इच्छा कर रहा है तो मैं उसके पास जाऊंगा अपने पैसे खर्च करके और उसको भागवत सुना के वापस आ जाऊंगा हाँ तो प्रभुपाद बोला करते थे तो ऐसा जो श्रीमद भागवतम है प्रभुपाद अच्छी तरह से जानते थे कि सारे संसार का कल्याण करने वाला यही एकमेव ग्रंथ है इसलिए प्रभु ने अपने साथ श्रीमद भागवतम को लेके गए लेके जाने के पूर्व प्रभुपद जब शांतिपुर गए थे तब शांतिपुर के जो महंत थे उन्होंने कहा उन्होंने कहा मैं तो अभी जा उनको पता चला कहा पता चला कि आप पाचाते जगह जा रहे हो तो उन्होंने कहा बाबू आप पाचाते जगह जा रहे हो प्रभुपद कहते मैं नहीं जा रहा हूं ये श्रीमद भागवतम जा रहा है और उसका तुच्छ सेवक उसको असिष्ट करने जा रहा हूं तो ऐसी जो भावना जिस व्यक्ति के अंदर है वही भागवतम का असली वक्ता है वही भागवतम का असली प्रचारक है वास्तव में इसलिए तो प्रभु ने ये जो भावना है प्रस्तुत किए थे, और प्रभु ने कहा मैं भागवत को असिष्ट करने के लिए भागवतम के सेवक के रूप में जा रहा इसलिए प्रभुपाद ने अपने उस पोयम में लिखा भागवतम का गुणगान करते हुए तब इच्छा हो जदि तांदे रुझी निच्छय तबे कथा से तोमार तो प्रभुपाद उस पोयम में लिखते जब वो अमेरिका पहुंचते हैं तब इच्छा हो ये जदि तांदेर उद्धार हे भगवान आपकी इच्छा होगी उनका उद्धार करने के बुझी वे तबे कथा से तोमार तब ये लोग आपकी कथा को समझ पाएंगे भागवत कथा से तब अवतार धीर हैया काने जदे का और हे कृष्णा ये जो भागवत की कथा है भागवत की चर्चा है ये वास्तव में आपका अवतार है और धीर हैया सुनी जदि काने बार बार ऐसे नहीं कि एक ही बार सुनने के लिए है नहीं भागवतम को भगवत चर्चा को एक व्यक्ति को बारंबार सुनने का प्रयास करना चाहिए एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि हम श्रवण किए बिना भागवतम को श्रवन किए बिना चाहे यहां क्लासेस सुने या कोई लाइव सुने या रिकॉर्डिंग सुने लेकिन प्रतिदिन श्रीमद भागवतम हम को हमें श्रवण करने का प्रयास करना चाहिए रजस समोहते तबे पाए बेने तो उसी रजोस्तमो तदा भावा श्रीमद् में जो वर्णन आया है प्रभुपाद पद उसम में लिखते हैं कि जो व्यक्ति श्रीमद् श्रीमदभागवतम को सुनता है तो अपने सारे जो निचले गुण हैं उनसे परे हो जाता है तो इसलिए प्रभुपाद ने हाँ जान ये भागवतम की जो आ, कक्षा है वो हमारे लिए प्रदान की है जिसके द्वारा ऐसे मूल्यवान श्रीमद भागवतम का हम उठा सकते हैं। एक बार श्रील लॉस में प्रवचन दे रहे थे उस प्रवचन में श्री प्रभुपाद ने कहा कि हमें परीक्षित महाराज का स्थान लेना चाहिए क्योंकि उनके पास सात दिन थे और फिर भी इतने कम दिन होने के बावजूद भी परीक्षित महाराज ने श्रीमद् भागवतम को सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से सुना और अपने जीवन की सिद्धि प्राप्त की लेकिन हमें पता नहीं है कि हमारी मृत्यु कब आने वाली है इसलिए प्रभुपद उस भागवतम के क्लास में बोलते हैं कि हमें भागवतम को गंभीरता से सुनना चाहिए और यही वास्तव में उन्नत चेतना रखने वाले व्यक्ति का महत्वपूर्ण कार्य है मनुष्य की चेतना उन्नत है तो इस उन्नत चेतना का कार्य क्या है उन्नत एक्टिविटीज क्या है कि वो श्रीमद् भागवतम का आश्रय ले, आ, इस भागवतम को गंभीरता से स्वीकार है और सुने तो भागवत ऐसे व्यक्ति से नहीं सुनना चाहिए जिस व्यक्ति ने वास्तव में भागवत कथा करके भागवतम का धंधा बना लिया है अपने जीवन जीवन जीवन निर्वाह साधन जिसने बना लिया है ऐसे व्यक्ति से भागवत नहीं सुनना चाहिए इसलिए प्रथम स्कंध के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भागवतम के पृष्ठ में ही कृष्ण का दर्शन आपको हो सकता है लेकिन कब जब आप जैसे व्यक्ति से क्या करोगे भागवतम को सुनोगे तो अनफॉर्चुनेट है प्रभुपाद शुकदेव गोस्वामी के समानी है जिनसे हमें भागवत सुनने का समझने का मौका मिल रहा है इसलिए प्रभु पर बारंबार वर्णन करते हैं अवैषवो मुखो गोतम हरि कथाम श्रवणम नोस् उदृत करते हैं कि अवैषव व्यक्ति से श्रीमद भागवतम नहीं सुनना चाहिए जिस प्रकार से साफ दुग्ध का पान करता है और चला जाता है कोई व्यक्ति दूध उसी दूध को पी लेता है दूध का कलर चेंज नहीं हुआ सांप ने पीने के बाद लेकिन व्यक्ति उसी का पान करता है तो निश्चित रूप से उसकी मृत्यु होने वाली है तो उसी प्रकार से जो ऐसे भागवत कथाओं का वर्णन करते हैं जिनका कुछ और मोटिव है तो उन व्यक्तियों से भागवत नहीं सुनना चाहिए इसलिए गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज ने देखा कि एक व्यक्ति भागवत कथा कर रहा है तो उन्होंने कहा भागवत कथा नहीं कर रहा है हरे हरे नोटों की कामना कर रहा है हा? तो ऐसी जो स्थिति है आजकल हो रही है और भागवत कथा के नाम पर लोग डूब रहे हैं इसलिए परीक्षित महाराज कहते कैसे श्रवण करना चाहिए परीक्षित महाराज लिखते हैं या बोलते हैं सुनवता श्रद्धया नित्यम घृण तोचे स्थितम काले नीर्घेना भगवान विषते रुदी यदि व्यक्ति श्रद्धा के साथ और कैसे नित्य सुनता है कभी कभी नहीं नित्य श्रवण करता है श्रद्धा के साथ जैसी श्रद्धा किसकी थी उस मोची की थी कोई ब्राह्मण जो हम सुनते ना वो कथा ब्राह्मण और मोची की हां तो ऐसे जब ऐसी जो श्रद्धा है श्रद्धा के साथ श्रीमद् भागवत को स्वीकार करते हैं नित्य रूप से सुनते हैं तो क्या होगा काले न टाइम नहीं लगेगा भगवान विशते भगवान व्यक्ति के हृदय में स्थापित हो सकते हैं इसलिए पद्म कुपुराण कहता है सदा से व्या सदा सेव्या श्रीमद भागवती कथा यशा श्रवन मात्र हरिम चित्त इसलिए सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेवन करो सदा अध्ययन करो सदा इस भागवतम को सुनो पढ़ो जिसके द्वारा क्या होगा यशा श्रवन मात्र जिसको श्रवन करने मात्र से हरित चित्त समाश्रय हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अपने मन को चित्त में चित्तों को कृष्ण में लगाने के लिए तो हरि में चित्त लगाना है हरि में चित्त को पूर्ण रूपेण आश्रित करना है तो श्रीमद् भागवतम एक उपाय है इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु ने जो पंच साधन दिए हैं, उसमें से एक जार अल्पसंघ जिनका अल्पसंघ करने मात्र से उपजय कृष्ण प्रेम तो भागवतम भी एक है जिसका अल्पसंघ करने मात्र से व्यक्ति भगवान के प्रति अपनी जो प्रेम की भावना है सुप्त जो कृष्ण चेतना है वो जागृत कर सकता है इसलिए श्रीमद भागवत को श्रवण करने के लिए हमारे शास्त्र क्या करते हैं हमें प्रेरित करते हैं और इसलिए तो भगवान आते हैं जैसे श्लोक में कहा गया है कि जो अबुद्धिमान व्यक्ति है बुद्धिमान नहीं है मूर्ख मूर्ख व्यक्ति है वो भगवान को शून्य कल्पना करते हैं निराकार निर्विशेष ब्रह्म आदि सोचते हैं तो कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए बहुत कठिन है भगवान को समझना और गीता में भी भगवान वही कह, कहते हैं क्लेशो क्लेश अव्यक्ता चेतशा अव्यक्त में जो आसक्त हुआ है ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत क्लेशमय है मेरी ओर आना या मुझे समझना इसलिए भगवान कहते हैं कि मुझे समझने के लिए क्या करना होगा भक्त बनना पड़ेगा इसलिए भगवद गीता के माध्यम से भगवान अपने हृदय को खोल देते हैं हृदय की बात को ओपन करते हैं और गहराई में जाकर भगवान कई बार बोलते हैं क्या कहते हैं भव मद भक्त कि क्या बनो मेरा भक्त बनो हर इस्लोक में कहते हैं कि भक्त ही भगवान को तो समझ सकता है और जो कृष्ण का निरंतर गुणगान करता है तो वास्तव में भगवान के यही डिजायर है भगवान का यही हेतु है, है कि हम क्या हो जाए भक्त बन जाए हा भक्त्या अर्जुन भक्त के द्वारा ही या भक्ति के द्वारा ही मुझे समझा जा सकता है भक्त्याम आमा अभी जानाते भक्त्या भक्ति के द्वारा ही मुझे समझ सकते हो तो वास्तव में भगवान की आंतरंग इच्छा है कि हम भक्त बने जीव कृष्णदास ये विश्वास कर लेता और दुख क्यों है क्योंकि हम भगवान का दासत्व नहीं चाहते भगवान का भक्त नहीं बनना चाहते प्रभुपाद जब लंडन का उनका आखिरी विजिट था तो प्रभुपाद प्रभुपाल कई सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे युवक मिलने के लिए आ गए तो प्रभुपाद ने सबको पूछा आप क्या करते हो अलग अलग किसी ने कहा मैं ये पढ़ाई कर रहा हूं मैं डिग्री हासिल कर रहा हूं ये डिग्री मैंने प्राप्त कर ली ऐसी कई प्रकार से हर कोई अपने अपने बारे में बोल रहा था तो प्रभुपाल कहते हैं हम इन सब डिग्रियों से इम्प्रेस नहीं हैं, हम तो एक ही डिग्री चाहते हैं, कौन सी डिग्री भक्त भक्त बनना है इसलिए प्रभुपाल जब चलते भी थे तो अपनी स्टिक ऐसे तालते थे सीना आगे करके तो किसी ने कहा आपको साधु तो बड़ा गंभीर नंबर नहीं मतलब विनम्र होना चाहिए आपके चलने में इतना घमंड झलक रहा है प्रभुपात कहते हैं घमंड है लेकिन किस चीज का घमंड है कृष्ण दास हो अहंकार दास के लिए देखो संसार में बाहर निकलो लोग ऐसे चलते हैं हाँ बेड़े फूक के धुआं फेंकेंगे और इतना घमंड शो करते ना माया के दास है तो यहाँ प्रभुपाद कहते अहंकार है लेकिन किसका सेवक हो कृष्ण का सेवक हो तो इस प्रकार से वास्तव में जो भगवान है जो महान आचार्य है हमें हमारे पोजीशन में स्थापित करना चाहते हैं रि एस्टेब्लिश हा हमें करना चाहते हैं इसलिए तो ये आते हैं इसलिए देखो कृष्ण कितना कष्ट उठाते हैं पोजीशन में किसी को स्थापित करने के लिए पांडवों को देखो भगवान ने उनको उस पद में स्थापित करने के लिए दूध बने आ? उनका कई प्रकार से सारथी बने आ? उनके लिए विष्म के बांध खाने खा लिए उन्होंने कितनी चीजें उनको करनी पड़ी रात रात कृष्ण सोए नहीं हां ये सब सोए सोते रहते थे महाभारत के युद्ध के समय कृष्ण सोते नहीं थे क्यों पोजीशन में उनको स्थापित करना था उसी प्रकार से भगवान हमें अपनी पोजिशन में स्थापित करने के लिए कौन सी पोजिशन है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास ये जो कृष्ण के हम दास है इस पोजीशन में स्थापित करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं यदा यदाई धर्म यदा शिर्भवती भारत अलग अलग युगों में आता हूं वो आते हैं अलग अलग रूपों में भी आते हैं अलग अलग अवतारों में आ जाते हैं उतना काफी नहीं है भक्त बन के भी आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में और ये आकर भी क्या करते हैं मार खाए प्रेम दे दयालु तो ना है। मार खाते दयालुना लेकिन हम कहते तैयार हो लेकिन तुम्हें भगवत सेवा में क्या करना है स्थापित करना है। इतना ही नहीं भगवान नदी के रूप में आते गंगा वृक्ष की वृक्ष होता भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं तुलसी वृक्ष अवतार है कृष्ण का उसके रूप में आते हैं हम क्यों आते इतना सब करते हैं और आकर आर्चावतार के रूप में खड़े हो जाते हैं केवल केवल केवल हमारी जो अपनी वास्तविक स्थिति है उसमें स्थापित करने के लिए लेकिन हमने ठान लिया है हम निठल्ले हैं है हा? मतलब हम हमारी हम स्थिति वही है कुत्ते की पोच की तरह कितना भी भगवान आप अवतार लो लेकिन मैं इतना हाँ ये नहीं हूं झुकने वाला नहीं हूं हां मैं अपने इसमें रहूंगा अड़क अड़क के रहूंगा हाँ तो भगवान तो चाहते हैं कितना कृष्ण कष्ट उठाते हैं हां जैसे वो इंद्र का कथा सुनते हैं हम बेचारे इंद्र शाप वश आ हर बने सुवर सुवर बने तो वहां स्थान नहीं खाली रिक्त हो गया सिंहासन वहां स्वर्ग का जो पद है ब्रह्मा जाते अपने हंस वाहन के ऊपर और आते देखते तो पूरा विवाह के बाद पूरा क्रिकेट टीम लेकर बैठा है जो इंद्र है उन्होंने कहा इंद्र आ क्या दशा है तुम्हारी वहां चलो वहां स्थान पूर्ण रिक्त है तुम्हारे लिए कहते कैसे आ सकता हूं इतनी सुंदर मिस पिंग है उसको छोड़ी दो नन्ने मुन्ने छोटे मोटे जो बच्चे हैं इनसे सुंदर कहा संतानें हो सकती हैं उन्होंने कहा इसकी तो बहुत ही बिकट दशा है <laughs> मैं आ नहीं सकता इंद्र कहते नहीं आ सकते अच्छा फिर उनकी पत्नी का सफाया करते पहले बच्चों को मारते और फिर उसको लेकर चलते हैं तो हमारी स्थिति वही है हम भी इतने अड़िग हो गए हैं कि हम कृष्ण को स्वीकारते नहीं इसलिए भगवान का भक्त बनना बहुत गरी ऐसी बहुत श्रेष्ठ चीज है हम उसको समझ नहीं रहे हैं इसलिए रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के संवाद में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कीर्तिगन मध्य जीवे को बड़ा कीर्ति कृष्ण भक्त बलिया जहार जा हर हय ख्याति चैतन्य महाप्रभु ने कहा कीर्ति गण मध्य जिवेर कौन बड़ा कीर्ति कीर्ति हम यशस्वी होना चाहते फेमस होना चाहते हैं हां तो इसमें सबसे बड़ा क्या है वो ख्याति तो रामानंद राय क्या कहते हैं कृष्ण भक्त बलिया जहार है ख्याति कृष्ण का भक्त बनना हाँ ये वास्तव में सबसे प्रशंसनीय री ऐसी सर्वोत्कृष्ट चीज है हां व्यक्ति को उसको स्वीकार करना चाहिए क्योंकि भक्त बनते हैं भगवान उसको अपने सर में धारण करते हैं भगवान उसको अपने सर का मुकुट मणि बना लेते हैं इतना बड़ा स्थान देते हैं देखो राधा रानी भक्त हैं, उनके चरणों को लेकर क्या करते कृष्ण अपने माथे में लगाते हैं इतना बड़ा स्थान भगवान प्रदान करते हैं हम हाँ भक्त बनने के बाद भगवान वास्तव में उस भक्त की क्या करते हैं ख्याति का विस्तार करते हैं ख्याति को बढ़ा देते हैं तो इसलिए हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है भक्त बनना और भक्त बनने के लिए भक्ति करनी होगी और भक्ति क्या है भक्ति योगा भक्ति योगा भक्ति योगा धन भक्ति यही कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन चैतन्य भागवत में वर्णन आता है भक्ति योग ही धन है हर भक्ति योग क्या है भगवान का स्मरण और भगवान के लिए क्रणन तो इसलिए ये ख्याति हम चाहते हैं तो हमें भक्त बनना होगा हर ख्याति भगवान बढ़ा देते हैं कितने अधिक बढ़ा देते हैं हाँ कि जिसकी कोई तुलना नहीं है भगवान उसका सहचर्य करते हैं स्वीकार करते हैं एक छोटा सा कथा वर्णन करके मैं यहां समापन करता हूं जगन्नाथपुरे में भगवान जगन्नाथ के एक भक्त थे आपने सुना होगा लेकिन फिर भी रिपीट करता हूं जिनका नाम था रघु तो ये जो रघु है हा? जिनके बाद साथ भगवान जगन्नाथ की कई सारे लीलाएं हैं उनमें एक लीलाएं हैं लीला है कि भगवान जगन्नाथ ये जो रघु हैं, उनसे इतना अधिक सख्य का संबंध हो गया था पहले तो ये मंदिर के बाहर ही रहा करते थे और एक दिन उन्होंने भगवान के लिए माला बनाई लेकिन केले के वृक्ष की चिल्क, जो वृक्ष का जो छाल है उससे रस्सी बना ली थी उससे मालाएं होती थी, थी उन्होंने और भगवान को अर्पित करने के लिए चल पड़े पंडाव ने कहा अरे अरे ये अशुद्ध है कहा लेके जा रहे हो हमको भगा दिया वहां से स्वीकार नहीं किया भगवान जगन्नाथ असंतुष्ट हो गए थे पंडालों के आचरण से भगवान ने कोई भी पुष्प से आगे अपने शरीर में स्वीकार नहीं किया उस रात्रि में वो पुजारी पड़े रहे, मंदिर के अंदर और पुजारियों को भगवान ने कहा कि मेरा जो भक्त है रघु उसके पास जाओ उसने मेरे लिए प्रेम से युक्त माला बनाई है वो लेके आओ और मुझे धारण करवाओ तो भगवान के सेवक वो जाते हैं उनसे माला ले आते हैं और उनको पहनाते हैं और उनकी महिमा को भगवान बढ़ाते हैं इतना ही नहीं तो एक दिन जगन्नाथ जी उनको एक दिन उनके पास जाते हैं संध्या के रात्रि के समय में और कहते रघु चलो आज घूमने चलते हैं रघु कहते कहा जाना है कटहल खाने की इच्छा हो रही है हाँ कटहल की सब्जी कितनी अच्छी होती है आपको ज्ञात है तो कटहल खाने की इच्छा हो रही थी उनके तो उनको लेके चलते कहते कटहल मैं अभी ले आऊंगा आपके लिए कल से भोग अर्पण करना शुरू कर दे कहते नहीं चुरा कर खाने में जो आनंद है वो उसमें आनंद नहीं है सब लोग घंटी बजा के खिलाते रहते हैं हाँ उसमें आनंद नहीं है कहते चलो कुछ हम एडवेंचरस करते समिंग हाँ कुछ लोग होते हैं ना जगन्नाथ जी भी वैसे सोचते हैं तो लेके गए उनको कहते माता यशोदा के पास क्या कमी थी दूध मक्खन दही आदि के इतने सारा सब कुछ था लेकिन फिर भी उनके घर को छोड़कर मैं इधर उधर हाथ जाके ग्रहण करता था तो इनको लेकर चले जाते हैं और ये जो रघु है जब ये राजा के बगीचा में पहुंचते थी इतने बड़े बड़े वृक्ष थे हर कटहल देखो नीचे भी नीचे से भी लगते हैं लेकिन जगन्नाथ कहते ऊपर बहुत अच्छे होते हैं तुम ऊपर चढ़ना हाँ कहते मेरे तो हाथ अभी छोटे हो गए हैं चढ़ना तो नहीं आएगा मुझे लेकिन तुम चढ़ो ऊपर भक्तों को पूरा ऊपर चढ़ा देते हैं सोचो हम खुद ही चढ़ना चाहते हैं एक दूसरे भक्त के स्तर पर पाओ देखे हमारी ऐसी स्थिति है लेकिन जितना भक्तों के चरणों में रखो रहोगे उतना ही कहा पहुंचोगे ऊपर पहुंचोगे तो वैसे ही इनको चढ़ा दिया भगवान ने ऊपर पूरा ऊपर ऊपर तक गए कहा जो बड़ा कठहल हो जिससे सुगंध निकल रही हो ऐसा कटहल तोड़कर क्या करना नीचे फेंक देना मुझे क्याच करने की आदत है मैं क्याच कर लूंगा तो ये चढ़ गए हाँ ऊपर रखू और चढ़कर जाकर क्या करते हैं देखते ही जो सुगंध निकल रहा था मानो अभी तोड़ के खाओ तो इतना मिठास से जो भरा हो और निकालते हैं और देखते हैं कहते हैं अभी छोड़ रहा हूं नीचे आप होना कैच करने के लिए जगन्नाथ जी हाथ ऊपर करते हैं और कहते हाँ, मैं नीचे ही हूं और जैसे ही छोड़ा जगन्नाथ जी वहां से गायब और ऊपर से जैसे वो कटहर गिरा जोर से आवाज हो गई जो बगीचे के गार्ड्स थे वो रात्रि मध्य रात्रि का समय था और वो आगे सारे गार्ड गार्ड्स आ जाते देखते हैं क्योंकि अभी पहले माला भगवान ने स्वीकार की थी उनके इसलिए जगन ये जो रघु अभी फेमस तो हो ही चुके थे थोड़े बहुत काफी फेमस हो गए थे अभी देखा इन इन, इन गार्ड्स को भी पता था कि ये फेमस डिवोटी हैं और आके देखा कौन है चोर कौन है चोर तो ऊपर देखा तो ये प्रभु जी है जो इतने फेमस हो गए है जगन्नाथ के आयुष डिवोटी है और जो मध्य रात्रि में कठहल खाने के नौबत आ गई जिसमें आके वो लटक रहे हैं ऊपर तो फिर हम उतर ही नहीं रहे थे नीचे कौन से मुंह को लेकर नीचे उतरे तो ऐसे भगवान हम उनको लटका देते हैं और गार्ड्स राजा को बुलाते राजा आता है मंत्री आते हैं कहते हैं तो महान डिवोटी है हाँ और जो तो फिर उनको उतारते कैसे तो उतार देते हैं वो कहते रघु कहते मेरा कोई दोष नहीं है सारा दोष जगन्नाथ जी का है जिन्होंने मुझे कहा चोरी करने में जो आनंद है चोरी करके खाने में वो वैसे नहीं है तो सारी जो घटनाएं समझ में आती हैं और भगवान को भोग अर्पित किया जाता है तो कहने का तात्पर्य है कि भक्त बनना बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही श्रेष्ठ पद है और प्रभुपाद ने और आचार्यों ने हमारे लिए बहुत कष्ट सहा है ये सारा उन्होंने हमें प्रदान किए है अपॉर्चुनिटी तो हमें लाभ उठाना चाहिए और भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे ग्रंथ रा श्रीमद्भागवता के समवेद गौर भक्त वृंद के श्रीलम प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे तो। मैं जनरली बहुत प्रीर को क्वेश्चन आंसर में ठीक है यहाँ सारे विद्वत वैष्णव है रुक्मिणी कृष्ण प्रभु आदि कुछ समीक्षा या देना चाहे तो और लगभग हजार रुपया अपने कागजन होने का महत्व बताया हम इस बात को समझते हैं कि बहुत कठिन प्रश्न है बहुत लंबा प्रश्न है लेकिन मुझे लग ले ले रहा है प्रभु जी ज़्यादा अच्छा उत्तर दे सकते हैं रुग्निकृष्ण प्रभु जिनका आप सबको गाइडेंस मार्गदर्शन प्राप्त होता है लेकिन सार यही है चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जहाँ भागवत पढ़ वैष्णव रथान जो भी आपके वैष्णव हैं उनके पास जाए उनको अप्रोच करें और उनसे भागवत को समझने का सीखने का प्रयास करें और प्रार्थना करें श्रीमद भागवत हमको पढ़ने के पूर्व और प्रभुवाद आदि को कि मुझे ऐसी बुद्धि और समझने की योग्यता प्रदान करें तो संभव हो सकता है भागवत क्या है इनको हम इसको हम अपने बल बूते पर अचीव नहीं कर सकते भागवत रिविल होता है उनकी भागवत की कृपा से भागवत वैष्णव गुरु काम सेवा करते हैं तो भागवत जो भाग, भक्त भागवत का सेवा करने से क्योंकि भक्त भागवत के हृदय में भागवत ग्रंथ की चाबी है उनका सेवा करने से ये जो ग्रंथ भागवत है हमें रिवील हो जाता है हरे कृष्ण हर प्रभुपद अभी हमने पढ़ा था शुने बार बार बार बार पढ़ो बार बार सुनो कई स्टडी गाइड्स भी उपलब्ध हैं जिनका सहायता ले सकते हैं सुन सकते हैं तो यह संभव होगा हरे कृष्ण भक्त, भक्त के रूप में ख्याति चाहता चाहता है, अपने चाहता है? अपने आप को तो गुप्त रखना इनका प्रश्न है शुद्ध भक्त आपने ख्याति चाहता है या गुप्त रखना चाहता है तो शुद्ध भक्त तो ख्याति नहीं चाहता हाँ। उत्तम हया अपना के माने आधाम भक्त का गुण क्या है वो उत्तम होता है लेकिन अपने आपको अधम मानता है और उसी के अनुसार आचरण करता है तो ये उत्तम भक्त का एक गुण होता है अपनी ख्याति को वो नहीं चाहता, लेकिन कृष्णा उसकी ख्याति को वर्धित करते हैं माधवेंद्र पुरी उन्होंने कभी ख्याति नहीं छाई लेकिन भगवान ने उनके लिए वो स्वीट पी लिया स्वीट राइस और खीर खा ली और वो पहुंचने से पहले रेमुनाथ से जगन्नाथपुरी पहुंचने से पहले उनकी ख्याति को फैला दिया तो भक्ति से जो प्राप्त ख्याति है उसको कोई रोक नहीं सकता वो फैलेगी लेकिन भक्त नहीं चाहता, उसकी भावना होती है ठीक है इसमें कैसे करना हमारे क्या प्रयास ग्रहण भाई ग्रहण सीखने की भावना होनी चाहिए श्रीमद भागवतम को यह नहीं कि मैं भागवत सीखो समझो और इंप्रेस करो सबको कि देखो मैं कितना भागवतम को जानता हूँ कितने अच्छी तरह से प्रस्तुत करता हूँ ये भावना नहीं होनी चाहिए और चेष्टा होनी चाहिए प्रयास होना चाहिए समझने का सीखने का हर दूसरों को बांटने का देने का प्रचार करने का वो भी चेष्टा के अंदर ही आता है भागोतम के हरे कृष्णा तो मुझे लग रहा है इस समय हो गया है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम मैं हिसग्रेस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु का आभारी हूं जो हमेशा बुलाते हैं लेकिन मेरी कमजोरी है कि आने बताओ हरे कृष्णा, थैंक यू साक्षी प्रभो का बहुत सुंदर किया और सब आप लोग चाहते हैं कि मोदी